शो ठॉक अष्टावक्र महागीता नंबर थर्टी वन शाम्यति ईश्वर सर्वनिर्माता ने हान्य निश्च अंतालित सर्वाश शात न सज्जते आद संपद काले दैवादेन तृप्ता स्वस्थ्रियो न वाती न शोचती सुखदुखे जन्मा मृत्यु दैवादेन साशी निरायास कूवी न लीप्यते चितया जायते दुख नीति तैन सुखी सर्वत्र शात गलितपृह नाहम देवो देवो बोधो हम देशो बोधोहति प्राप्तो न स्मतीत आ ब्रह्मस् तमर्यत अहमेटी निश्चय निर्विपुची शातावृत नानाश्चर्य द विश्व न किंचीतिवासना स्फूर्ति मात्र न इव शाम्यति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 यहां न बांधो नाव ये और देश है साथी यहां न बांधो नाव दगा करेंगे मनाजिर कनारे दरिया के सफर ही में है भलाई यहां न बांधो नाव फलक गवाह कि जलथल यहां है डमाडोल जमी खिलाफ है भाई यहां न बांधो नाव यहाँ की आबो हवा में है और ही बुबास ये सर जमी है पराई आई यहाँ न बांधो ना डुबो न हमें ये गीत कुर्बे साहिल के जो दे रहे हैं सुनाई यहाँ न बाधो नाव जो बेड़े आए थे इस घाट तक अभी उनकी खबर कहीं से ना आई यहां न बांधो नाव रहे हैं जिनसे सनासा ये आसमा वो नहीं ये वो जमी नहीं भाई यहां न बांधो नाव यहाँ की खाक से भी यहां की खाक से हम भी मुसाम रखते हैं बफा की बू नहीं आई यहां न बांधो नाव जो सर जमीन अजल से हमें बुलाती है वो सामने नजर आई यहां न बांधो नाव सवाद साहिल मकसूद आ रहा है नजर ठहरने में है तबाही यहां न बांधो नाव जहाँ जहाँ भी हमें साहलों ने ललचाया सदा फिराक की आई यहाँ न बांधो ना किनारा मनमोहक तो है यह सपनों जैसा सुंदर है बड़े आकर्षण है यहां अन्यथा इतने लोग भटकते ना अनंत लोग भटकते हैं कुछ गहरी सम्मोहन की क्षमता है इस किनारे में इतने इतने लोग भटकते हैं आकार ही ना भटकते होंगे कुछ लुभाता होगा मन को कुछ पकड़ लेता होगा कभी कभार कोई एक अष्टावक्र होता है कभी कोई जागता है अधिक लोग तो सोए सोए सपना देखते रहते हैं इन सपनों में जरूर कुछ नशा होगा इतना तो तय है और नशा गहरा होगा कि जगाने वाले आते हैं जगाने की चेष्टा करते हैं चले जाते हैं और आदमी कर्बड़ बदल के फिर अपनी नींद में खो जाता आदमी जगाने वालों को भी धोखा दे जाता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 सालता है पीड़ा घनी होती जाती देखो लोगों के चेहरे देखो लोगों के अंतरतम में घाव ही घाव है खूब मलहम पट्टी की है लेकिन घाव मिटे नहीं घाव के ऊपर फूल भी सजा लिए तो भी घाव मिटे नहीं फूल रख लेने से घाव पर घाव मिटते भी नहीं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 दूसरे से परिचय हो ही नहीं सकता एक ही परिचय संभव है अपने से क्योंकि दूसरे के भीतर तुम जाओगे कैसे और अभी तो तुम अपने भीतर भी नहीं गए अभी तो तुमने भीतर जाने की कला भी नहीं सीखी अभी तो तुम अपने भी अंतरतम की सीढ़ियां नहीं उतरे अभी तो तुमने अपने कुएं में ही नहीं झांका अपने ही जल स्रोत में नहीं डूबे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 कैसी कठिन और दुभर्ष झेलना मुश्किल क्षण ऐसे कटता जैसे वर्ष कटते हो समय बड़ा लंबा हो जाता संताप बहुत सघन हो जाता समय बहुत लंबा हो जाता तो हम दूसरे से परिचय बनाना चाहते हैं ताकि ये अकेलापन मिटे हम दूसरे से परि, परिवार बनाना चाहते हैं ताकि ये अजनबीपन मिटे किसी तरह टूटे यह अजनबीपन लगे कि यह हमारा घर है सांसारिक व्यक्ति में उसी को कहता हूं जो इस संसार में अपना घर बना रहा हमारा शब्द बड़ा प्यारा है हम सांसारिक को ग्रस्त कहते लेकिन तुमने उसका ऊपरी अर्थ ही सुना है तुमने इतना ही जाना है जो घर में रहता है वो सन्यासी वो संसारी है नहीं घर में तो सन्यासी भी रहते छप्पर तो उन्हें भी चाहिए पड़ेगा उस घर को चाहे आश्रम को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 जब भूख लगे तो गौर से देखना कहां लग रही पाओगे पेट में लग रही और गौर से देखना और तब ये भी देखना कि जो देखने वाला है ये जो देख रहा भूख को लगते इसको कहीं भूख लग रही तुम तो अचानक पाओगे वहां कोई भूख का पता नहीं वहां भूख की छाया भी नहीं पड़ती जैसे दर्पण के सामने तुम खड़े हो जाते हो तो दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब बनता है दर्पण में कुछ बनता थोड़े ही दर्पण में कोई अंतर थोड़ी पड़ता तुम्हारे खड़े हो जाने से प्रतिबिंब कुछ है थोड़ी तुम हटे कि प्रतिबिंब गया दर्पण में तो कुछ भी नहीं बना सिर्फ बनने का आभास हुआ वो आभास भी तुम्हें हुआ दर्पण को वो आभास भी नहीं हुआ चैतन्य तो दर्पण जैसा है उसके सामने घटनाएं घटती हैं प्रतिबिंब बनते बस घटनाएं समाप्त हो जाते प्रतिबिंब खो जाते दर्पण फिर खाली का खाली फिर अपने अनंत खालीपन में आ गए वही तो दर्पण की शुद्धि है उसका अनंत खालीपन निर्विकार गेशा और जिस व्यक्ति को यह निश्चय से प्रतीति हो गई कि सब खेल प्रकृति में चलता मैं दृष्टा मात्र हूं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 जो तुमने सात फेरे डाल लिए उसमें ही क्लेश है निर्विकार गत क्लेशा सुखेन एवं उपसाम्यति और अष्टावक्र कहते हैं कि अगर इतनी बात साफ हो जाए इतना निश्चय हो जाए कि मैं बिन कि मैं सदा बिन कि मैं कभी पीरा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 कि हवन जलाएं और आग के पास धूनी रमाएं और शरीर को गलाएं और कष्ट दें ये सब बातें व्यर्थ हैं सुखेन न एव बड़े सुखपूर्वक बड़ी शांति पूर्वक बिना किसी श्रम के बड़ी विराम और विश्रांति में जीवन की परम घटना घट गट जाती जिसको जेन फकीर कहते हैं प्रयास रहित प्रयास अष्टवक्र के सूत्र का वही अर्थ है मैं कई बार सोचता हूं कि जेन फकीरों को अष्टवक्र के सूत्रों की तरफ ध्यान क्यों नहीं गया सह सिर्फ इसलिए कि अष्टवक्र के सूत्र बुद्ध से संबंधित नहीं अन्यथा झेन के लिए अष्टवक्र के सूत्रों से ज्यादा और कोई परम भूमिका नहीं हो सकती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 तुम चाहो भी कि उसे गवा दे तो गंवा नहीं सकते क्योंकि तुम ही वही हो कैसे गवाओगे कहां तुम जाओगे जहां तुम जाओगे सत्य तुम्हारे साथ होगा यह कहना ही ठीक नहीं कि सत्य तुम्हारे साथ होगा क्योंकि इससे लगता है जैसे दो हैं तुम सत्य हो तत्व मसी तुम वही हो तुम छोड़ोगे कैसे भागोगे कैसे बचोगे कैसे चले जाओ गहन तम में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 सबको बनाने वाला ईश्वर है यहां दूसरा कोई नहीं ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई और वह कहीं भी आसक्त नहीं होता ईश्वरा सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अंतरगलित सर्वाशा शांता क्वापिना सज्ज थे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 मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि ईश्वर की खोज कैसे करें कहां मिलेगा ईश्वर हिमालय जाएं एकांत में जाएं क्या है ईश्वर की प्रति छवि कुछ हमें समझा दें ताकि हम पहचानें तो भूलें ना ताकि पहचानने पहचान हो सके कुछ रूपरेखा दे दे नास्तिक भी और आस्तिक भी दोनों में बड़ा फर्क नहीं मालूम पड़ता नास्तिक भी कहता है दिखलाओ कहां है ईश्वर तो हम मान लेंगे और आस्तिक भी यही कहता है कि हम मानते हैं हम खोजने चले कहां है उसका रूप क्या उसका नाम पता ठिकाना क्या लेकिन दोनों की बुद्धि एक जैसी है दोनों में कोई बड़ा फर्क नहीं नास्तिक के तर्क और आस्तिक के तर्क में तुम देखते हो फर्क कहां है दोनों ये कहते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर है नास्तिक कहता दिखला दो तो मान लेंगे आस्तिक कहता मान तो हमने लिया अब दिखला दो फर्क जरा भी नहीं है रत्ती भर का नहीं है इसलिए तो दुनिया में इतने आस्तिक हैं और आस्तिकता बिल्कुल नहीं क्योंकि इनमें और नास्तिक में कोई फर्क नहीं शायद एक फर्क होगा कि नास्तिक थोड़ा हिम्मतवर है यह थोड़े कायर और कमजोर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 लेकिन दोनों का ख्याल है आंख से देखा जा सकेगा दोनों का ख्याल है परमात्मा दृश्य बन सकेगा यह सूत्र स्मरण रखना सबको जानने वाला सबको बनाने वाला ईश्वर है यहां दूसरा कोई नहीं है ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता है वह पुरुष शांत उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई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 मस्त हो गया भागा निकल के क्योंकि सम्राट ने उससे कहा था यह सिद्धांत खोज लेने को वो भूल ही गया कि नंगा है राह पे भीड़ इकट्ठी हो गई और वो चिल्ला रहा है एरेखा एरेखा पालिया लोगों ने पूछा पागल हो गए हो नंगे हो तब उसे होश आया भागा घर में उसने कहा यह तो उसे ख्या ना रहा सृजन का आनंद पालिया उस घड़ी आदमी वैसा ही है जैसा परमात्मा एक थोड़ी सी किरण उतरती थी वैज्ञानिक हो कवि हो चित्रकार मूर्तिकार जब भी तुम कुछ सृजन कर लेते हो तो एक किरण उतरती थी यह तो एक रास्ता है इसको मैं काव्य का रास्ता कहता कला का रास्ता कहता परमात्मा के पास जाने का सबसे सुगम रास्ता है कला मगर पूरा नहीं है यह रास्ता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 अकेला था संगी साथी की तलाश रही होगी मूल फूल को पूछ रहा फूल मूल को पूछ रहा दोनों एक कौन किस से पूछे कौन किसको उत्तर दे विपत्ति और संपत्ति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 सब तरह की पीड़ाएं यहां पश्चिम में सब सुविधाएं सब सुख वैज्ञानिक तकनीकी विकास फिर भी पश्चिम में लोग दुखी पूरब में लोग सुखी ना हो पर दुखी नहीं मामला क्या है एक बात पूरब ने समझ ली एक बात पूरब को समझ में आ गई है कि सब होता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 न्यूयॉर्क में जब कारें नहीं चलती थी तो आदमी की गति जितनी थी उतनी ही पचास साल के बाद फिर हो गई वो इतनी कारें गति उतनी की उतनी हो गई क्योंकि अब कारें सड़क पे इतनी हो गई तुम पैदल जितनी देर में दफ्तर पहुंच सकते हो उससे ज्यादा देर लगने लगी कार में पहुंचने में ये बड़ी मजे की बात हो गई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 कभी कभी बहुत जल्दी करने से बहुत देर हो जाती है असल में जल्दी करने वाला मन इतना आतुर हो जाता है इतने तनाव से भर जाता है इतना रुग्णग्रस्त इतने बुखार से भर जाता कि जब पहुंच भी जाता तब भी पहुंचता कहां उसका बुखार तो उसे पकड़े रहता उसके भीतर प्राण तो कपते ही रहते हैं वो भागा भागी ही उसका जीवन का आधार हो जाता है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 काले आपदा चा संपदा जब आता समय होती घटनाएं दैवात एव ऐसा प्रभु मर्जी से इति निश्चयी ऐसा जिसने जाना अनुभव से नित्यम तृप्ता सदा तृप्त है नित्यम तृप्ता स्वादलो इस शब्द का नित्यम तृप्ता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 स्वस्थ इंद्रिया और ऐसा व्यक्ति स्वयं में स्थित हो जाता स्वस्थ हो जाता और उसकी सारी इंद्रियां स्वयं से भीतर की केंद्रीय शक्ति से संचालित होने लगती अभी तो इंद्रियां तुम्हें चलाती अभी तो दिखाई पड़ गया भोजन और भूख लगाती भूख थी नहीं क्षण भर पहले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 कुछ समय तो लगता भूख के लगने में सिर्फ गंध के कारण लग गई नहीं नाक ने माल मालकीयत जतला दी नाक तुम्हें खींच कर ले गई ऐसे तो गुलाम मत बनो राह चले जाते थे कोई वासना मना थी कोई सुंदर स्त्री निकल गई चित्त वासना ग्रस्त हो गया सुंदर स्त्री की तो बात छोड़ो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 इस गुलामी से छूट जाने का नाम मुक्ति मोक्ष है जब तुम मालिक हो जाओ और इंद्रियां तुम्हारी अनुचर हो जाएं स्वस्थ इंद्रियां न वांछती न सोचती ऐसा व्यक्ति न तो किसी तरह की चिंता करता न इच्छा करता न शोक करता क्योंकि सारी बात समाप्त हो गई जो है उसके साथ परम भाव से राजी है नित्यम तृप्ता सुख और दुख जन्म और मृत्यु देव योग से ही होता है ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता वह पुरुष साध कर्म को नहीं देखता हुआ और श्रम रहित कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है सुख दुखे जन्म मृत्यु देवा, देवेति निश्चयी साध्यादर्शी निरायासा कुर्वन्नपी न लिप्यते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 पीछे नाटककार छिपा है वो जो कहलवाता हम कहते वो जो प्रांट करता पीछे से वो हम दौड़ाते वो जैसा वेशभूषा सजा देता हम वैसी वेशभूषा कर लेते वो राम बना देता तो राम बन जाते रावण बना देता तो रावण बन जाते कोई ऐसा थोड़ी कि रामन झंझट खड़ी करता है कि मुझको रामन क्यों बनाया जा रहा मैं राम बनूंगा ऐसी झंझट कभी कभी हो जाती तो झंझट झंझट मालूम होती है मूढ़तापूर्ण मालूम होती है।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 स्वयंवर के बाहर कि रामण लंका में आग लगी उसने कहा लगी रहने दो तो। आज तो सीता को वर के ही घर जाएंगे और उसने उठ के धनुष्मान तोड़ दिया धनुष धनुष्मान रामलीला का अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई कि अब करना है क्या तो जनक बूढ़ा आदमी पुराना उस्ताद था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 इस संसार में चिंता से दुख उत्पन्न होता है अन्यथा नहीं ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह सुखी और शांत है सर्वत्र उसकी स्प्रहा गलित है और वह चिंता से मुक्त है। चिंतया जायते दुखा नान्य थे हेती निश्चयी तया हीना सुखी शांता सर्वत्र गलित प्रहा चिंतया दुखम जायते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 वो हर चीज के संबंध में प्रश्न पूछ रहा है ये फूल क्या है ये पक्ष शेर भी सामने आ जाए तो बेटा मस्ती से खड़ा रहेगा उसे क्या फिक्र बाप के हाथ में हाथ है एक जापानी कथा है एक युवक विवाहित हुआ अपनी पत्नी को लेकर समुराई था छत्री था अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठा दूसरी तरफ उसका गांव था बड़ा तूफान आया अंधड़ उठा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 पत्नी तो हंसने लगी उसने कहा क्या तुम मुझे डरवाना चाहते हो पति ने कहा तुझे डर नहीं लगता तलवार तेरे गर्दन पर रखी जरा सा इशारा कि गर्दन इस तरफ हो जाए उसने कहा जब तलवार तुम्हारे हाथ में है तो मुझे भय कैसा उसने तलवार वापस रख ली उसने कहा यह मेरा उत्तर है जब तूफान आंधी उसके हाथ में तो मैं क्यों परेशान हूं डूबाना होगा तो डूबेंगे बचाना होगा तो बचेंगे जब तलवार मेरे हाथ में तो तू घबराती मुझसे तेरा प्रेम है इसीलिए ना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 प्राह अपने को नकार कर सोचता है आदमी दूसरों के बारे में भटकता है अंधेारे में निकालता है खाकर चोट पत्थरों को गालियां करता है निंदा रास्तों की सुनकर अपनी ही प्रतिध्वनि भिंचता है मुठियां पीसता है दांत नोचता है चेतना के पंख नहीं देख पाता आत्मा का निरभ्र आकाश तुम जो भी शोरगुल मचा रहे हो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 हिंदी में शब्द है परछाई ये बड़ा अद्भुत शब्द है किसने गढ़ा किसी बड़े जानकार ने गढ़ा होगा तुम्हारी छाया को कहते हैं परछाई पराई की छाया कभी शब्द पे ख्याल किया छाया तुम्हारी नाम है परछाई तुम्हारी छाया ही पर हो जाती वही पर जैसी भाष थी ठीक ही जिसने ये शब्द चुना होगा बड़ा बोधपूर्वक चुना होगा परछाई अपनी ही छाया चा, दूसरी जैसी मालूम होती उससे ही संघर्ष चलने लगता है फिर लड़ो खूब जीत हमारे हाथ नहीं लगेगी कहीं छाया से कोई जीता है शून्य में व्यर्थ ही कुस्तम कुश्ती कर रहे हो मैं शरीर नहीं हूं देह मेरी नहीं है मैं चैतन्य हूं ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होता हुआ किए और अन किए कर्म को स्मरण नहीं करता है ना हम देहो ना मैं देहो बोधो अहिमित निश्चयी कैवल्य में सम्प्राप्तो ना न स्मृत्य कृतम कृतम अहम देह ना मैं देह नहीं देह में न और देह मेरी नहीं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 वह जीता शुद्ध वर्तमान में और वर्तमान में होना परमात्मा में होना है ब्रह्म से लेकर तरण पर्यंत्र मैं ही हूं ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता है वह निर्विकल्प शुद्ध और शांत और लाभा अलाप से मुक्त होता है जिसने जाना कि ब्रह्म से लेकर तरण पर्यंत्र एक ही जीवन धारा है एक ही जीवन का खेल एक ही जीवन की तरंगे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 ति निश्चयी निर्वासना स्फूर्ति मात्रा न किंचित न किंचित दिव्य साम्य थी ऐसा निश्चयपूर्वक जिसने जाना वह वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त होता है मानो कुछ भी नहीं यह सूत्र ख्याल रखना रात तुमने स्वप्न देखा कि तुम गिर पड़े पहाड़ से कि छाती पर राक्षस बैठे कि गर्दन दबा रहे कि चीख निकल गई कि चीख में नींद टूट गई नींद टूटते ही तुम पाते हो चेहरा पसीना पसीना है छाती धक धक हो रही हाथ पैर कप रहे लेकिन अब तुम हंसते हो अब कोई अशांति नहीं होती अब ना राक्षस है ना पहाड़ है ना कोई तुम्हारी छाती पे बैठा हो सकता अपनी तकिया अपनी छाती पे लिए पड़े हो या कभी कभी तो ऐसा होता अपनी ही हाथ छाती पर बजन डालते हैं लगता है कोई छाती पर बैठा अब तुम हंसते हो अभी तक जो सपना था सत्य मालूम हो रहा था तो तो घबराहट थी अब सपना हो गया तो घबराहट खो गई बोध को प्राप्त व्यक्ति संबोधि को उपलब्ध व्यक्ति जिसने जाना कि मैं स्फूर्ति मात्र हूं चैतन्य मातृ हूं चिन्ह मातृ हूं वो ऐसे जीने लगता है संसार में जैसे संसार है ही नहीं जैसे संसार है ही नहीं है या नहीं है कुछ भेद नहीं धागे में मणिया हैं कि मणियों में धागा ज्ञाता वह जो शब्द में सोया अक्षर में जागा यह जो तुम बाहर देखते हो क्षर है है ज्ञाता वह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 छाया से लड़ते लड़ते हो गया है लहु लुहान सत्य आंख मुंधे तो आंख खुले आंख मुंदे तो आंख खुले आंख तो खोल के तुमने जो देखा है वो संसार आंख मुंद के जो देखोगे वही सर्व वही परमात्मा वही सत्य आंख मुंदे तो आंख खुले ये सारे सूत्र एक अर्थ में आंख मुंदने के सूत्र हैं संसार से मुंद लो आंख और एक अर्थ में आंख खोलने के सूत्र हैं खोल लो परमात्मा की तरफ स्वयं की तरफ आंख ये खाड़ियां ये उदासी यहां न बांधो ना बांधो नाव ये देश और है साथी यहां न बांधो नाव दगा करेंगे मनाजिर कनारे दरिया के सफर ही में है भलाई यहां न बांधो नाव फलक गवाह है कि जलथल यहां है डवाडोल जमी खिलाफ है भाई यहां न बांधो नाव यहां की आबो हवा में है और ही बुबास ये सर जमी है पराई यहां न बांधो नाव डुबो न ना दे हमें ये गीत कुर्बे साहिल के जो दे रहे हैं सुनाई यहाँ न बांधो नाव जो बेड़े आए थे इस घाट तक अभी उनकी खबर कहीं से ना आई यहां न बांधो नाव रहे हैं जिनसे सनासा ये आसमा वो नहीं ये वो जमी नहीं भाई यहाँ न बांधो नाव यहाँ की खाक से हम भी मुसाम रखते हैं बफा की बू नहीं आई यहाँ न बांधो नाव जो सरजमीन अजल से हमें बुलाती है वो सामने नजर आई यहां न ना बांधो नाओ सवादे साहले मकसूद आ रहा है नजर ठहरने में है तबाही यहां न ना बांधो नाव जहां जहां भी हमें साहलों ने ललचाया सदा फिराक की आई यहां न ना बांधो नाव हरिओम तत् सत आज इतने